पूर्व पक्ष व्याप्ति का लक्षण पर कहरा जो निष्कृषण साध्यतावेदक संबंध गो साध्यतावेद का प्रति प्रतिवेदक संबंध आविंदो प्रतिवेद का वैयाधिक्छंद हितुता इतर इतर धर्मा अनवचिन्न अनुभाच्छन। अगर इतर धर्मान कहेंगे तो फिर धर्मान वह नहीं है मतलब पदच्छेद तो इस प्रकार की हो सकता है धर्मा धर्म है व्रति तात्वा, व्रति व्रति तात्वा, धर्म अवच्छिन्न वृत्ति तत्व अवच्छि प्रतियोगिता प्रतियोगिता कृत्ति साध्यता का छेदक संबंधाव चिन्ह साध्यता व छेदक का चिन्ह प्रतियोगिता का प्रतियोगिता अंग छेदक का संबंधाव चिन्ह प्रतियोगिता व छेदक का चिन्ह वैद्यकरण का चिन्ह मृत मृत का चिन्ह वैद्यकरण्याव चिन्ह असत्या भाव वण रूपित कर एवं हेतु द्वादो चिन्ह है तो वृत्तित्वनिष्ठ <hung> वृत्ति तो तत्व वृत्तित्वत्व कुछ भी कही इतरा इतरा इतर इतरत्विन्न अवच्छिन्न ये अवच्छिन्न कौन होगा प्रतियोगिता तो अभाव हेतु त अवच्छेद का संबंधा अवच्छिन्न ये हम क्यों लगाए किसमन से सम्भव से कहाँ दिखाया तो इसलिए हम हेतुता अवच्छेद का संबंध दे दिए और तो अवचिन्न ये क्यों दे रहे हैं तो अभी साध्याभावन हमको हेतुता अवच्छेद का संबंध वृत्तित्व भाव मिल जाएगा तो व्याप्ति हो जाएगा साध्याभाव हो गया आ, अभी अनुमान वाक्य कहेंगे कि पर्वत धूमवान बने ये वाक्य कहने से अभी धूम हो गया साध्य साध्या, साध्या भाववान हो गया अयोगोलोक अयोगलोक में संयोग संबंध से क्योंकि आपका अभी वृत्तित्व हेतु हो गया बन्नी और अयोगलोक हो गया साध्या तो साध्या निरूपित अभी बन्नी में वृत्तित्व आ गया और ये वृतित्व के लिए आप संबंध दे दिए संयोग संबंध हेतुता अवच्छेद तो का संबंध अवच्छिन्न कहना चाहिए हेतुता का संबंध संयोग संबंध तो संयोग संबंध से अयोगलोक में बनी है तो पूर्व पक्ष कह दिया कि साध्याभावन वृत्तित्व आया तो ये दुष्ट हेतु हुआ तो, समन तो लक्षण समन्वय दुष्ट हेतु है, है।, है, है। लक्षण समन्वय नहीं हुआ नहीं दुष्ट हेतु में लक्षण जाएगा नहीं जाएगा तो लक्षण समन्वय नहीं हुआ वृत्तित्व आ गया लक्षण अगर चला जाता जाने से हम कहेंगे समन्वय हुआ तो लक्षण नहीं गया उसमें अच्छा तो कोई दोष नहीं।, नहीं है दुष्ट है तो लक्षण गया नहीं कोई नहीं अर्था तो है अर्थात लक्षण ठीक है किंतु तो उसमें अभी गया नहीं अच्छा तो अभी सिद्धांत कहेगा कि वृत्ति साध्याभाव वाला कूप जलह नदी समुद्र ये भी सब है ये भी सब साध्या है और अत निरूपित बनी में वृत्तित्व तो है वृत्तित्व तो अभाव है तो साध्या अभाव निरूपित वृत्तित्व अभावनि में आया तो सिद्धांत कहता है कि देखिए इतने जगह पर हेतु में वृत्तित्व अभाव आ रहा है तो ये तो लक्षण जा रहा है लक्षण समन्वय हो रहा है तो पूर्व पक्ष कहेगा कि इतने जगह पर होने पर भी एक जगह में नहीं है अर्थात वृत्तित्व अभाव नहीं मिला और हमको चाहिए क्या सकल वृत्तित्व अभाव होना चाहिए जितने सारे साध्याभावन है सर्वत्र वृतित्व अभाव होना चाहिए तो अगर जितने मतलब जितने सारे गौ है सर्वत्र एक सफवत्व का अभाव होना चाहिए तभी तो कहा जाता है कि एक सफवत्व अभाव ये गोनिष्ठ है तो सकल इसी प्रकार की जितने सारे साध्याभाव वाले हैं सर्वत्र वृतित्व अभाव हेतु में आना चाहिए तो सर्वत्र वृत्तित्व अभाव अर्थात आपको सकल वृत्तित्व अभाव कहना पड़ेगा सकल वृत्तित्व अभाव आप कैसे कहेंगे क्या जोड़ने से वृत्ति तो तत्व तो आप अच्छि प्रतियोगिता का कहेंगे तो सकल वृत्तित्व अभाव कहना ये उद्देश्य था क्योंकि बहुत सारे अभाव मिलने पर भी एक वृत्तित्व मिल गया तो ये नहीं मिलना है जार जार बंधी का अभाव जहाँ जहा धूम का अभाव है वहाँ वहाँ बनी का अभाव होना चाहिए हाँ तभी जा करके बनी हेतु बन पाएगा किंतु तो ऐसा कभी होगा ही नहीं जहाँ जहाँ धूमों का अभाव है वहाँ वहाँ बनी का अभाव हो जाएगा क्या नहीं, नहीं आए, होगा आए, आए, नहीं होगा इसलिए सद्य हेतु तो कभी बनेगा ही नहीं क्योंकि जहाँ जहाँ अभाव होगा वहाँ वहाँ हेतु तो अभाव मिलेगा नहीं नहीं मिलने से दुष्ट हेतु है, तो है तभी पूर्व पक्ष कहता है कि सकल वृत्तित्व तो अभाव होना चाहिए सकल तो वृत्व तो अभाव कहने के लिए वृत्ति तत्व तो अवच्छिन्न रहना पड़ेगा जैसे कहा था कि जहाँ आपको साध्या अभाव दिखाएंगे वहाँ सकल साध्य का अभाव होना चाहिए नहीं कि महानी का अभाव हो गया ये नहीं है सकल साध्य अभाव होगा तो कहेंगे इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहते है सकल वृत्व अभाव जहाँ होगा सकल अभाव अभावनी में नहीं हो रहा है एक जगह में वृतित्व आ गया वास्तविक क्या ना सिद्धांति को दोष दिखाना है इसलिए वो दोष वाला वाक्य पहले कह देगा पूर्व पक्ष उसको परीक्षा करके कह देगा हमारा मत के अनुसार ये तो ये है बाद में सिद्धांति कहेगा नहीं नहीं इसमें ये दोष है इसलिए सिद्धांति को दोष दिखाने का अभी उसका उद्देश्य है पूर्व पक्ष उसका परीक्षा करके कहता है हमारा ठीक है क्योंकि सिद्धांती ऐसा स्थल दिखाएगा जो कि पूर्व पक्ष जितना विशेषण जोड़ा है सब अनुसार ठीक है नहीं तो पूर्व पक्ष कह देगा हम विशेषण जोड़ा है आप कैसे फिर कह रहे हैं इसलिए सब विशेषणों के ठीक रख करके सिद्धांती आगे दोष का स्थान दिखाएगा पूर्व पक्ष कह देगा इसके अनुसार ये है सिद्धांति कहेगा वो नहीं है तो इसलिए आगे फिर और सुधार करेगा इसलिए अर्थात तो सर्वत्र सिद्धांति पहले दोष का स्थान दिखा देगा दोष क्या कहेगा नहीं पूर्व पक्ष विचार करके कह देगा ये सही है अथवा तो सद हेतु है असद हेतु है जहाँ पूर्व पक्ष कहेगा सद हेतु है सिद्धांती उसको, है। जहां ये है, उसको है। दिखाएगा असद है जहाँ पूर्व पक्ष कहेगा ये सिद्धांति उसको दिखाया गया सद हेतु है विरोध दिखाएगा तभी फिर लक्षण का और सुधार होगा सर्वत्र ये मान लेंगे की सिद्धांत पहले अनुमान देता है पूर्व पक्ष परीक्षा करेगा पहले पूर्व पक्ष परीक्षा करेगा अभी देने के बाद इसलिए हेतु दुष्ट हेतु है, तो है ये पूर्व पक्ष कह दिया तभी तो सिद्धांति कहेगा की ये दुष्ट कैसे है ये तो सद हेतु है तो दिखाएगा अर्थात तो सिद्धांती पहले खाली वाक्य दे देगा पूर्व पक्ष विचार करके कह देगा सद हेतु है असद हेतु है जो कहेगा सिद्धांती उसका विरोध कर देगा तो इसलिए पूर्व पक्ष फिर एक जोड़ेगा आगे ये सर्वत्र क्रम यही रखेंगे अच्छा तो सकल वृत्तित्व का अभाव होना चाहिए क्योंकि हम वृत्तित्व अभाव कहते हैं हम वहाँ वृत्तित्व अभाव में ये नहीं कहेंगे तदवृत्तित्व अभाव है ये तदवृत्तित्व अभाव इस प्रकार हम नहीं कहें हैं तो इसलिए सकल वृत्तित्व अभाव होना चाहिए जैसे हम साध्य अभाव कहने का समय सकल साध्यों का अभाव कहते हैं इसी प्रकार की यहाँ भी सकल वृत्तित्व अभाव होना चाहिए जैसे वहाँ था ऐसे यहाँ है सकल वृत्ति का अभाव होना चाहिए अच्छा यहाँ और एक अधिक दिखा कि ठीक है अभी आपको चाहिए कि सकल वृत्ति ब्रित्ति का वृत्तित्व का अभाव कहने के लिए आप वृत्ति तत्व अवच्छेद लगा दिए वृत्ति तत्व अवच्छिन्न ये कह दिए अभी इस लक्षण को संभव करके भी सिद्धांति कहेगा और दोषे जैसे अनुमान वाक्य वही हुआ अभी पूर्व पक्ष कह देगा कि देखिए हम विशेषण दे दिया वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो ये अभी बनी में नहीं मिल रहा है नहीं मिलने से तो बनी औसद हेतु हो इसमें लक्षण गया नहीं विशेषण जोड़ने के बाद तो ये हो गया सिद्धांत कह रहा है कि ये जो आप जोड़े इसके बाद भी बनी में लक्षण जा रहा है व्याप्ति का लक्षण बनी में जा रहा है पूर्व पक्ष पूछेगा कि वृत्ति तत्व व छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा ना क्योंकि अयोग में रहता है तो एक जगह में वृत्तित्व तो हो गया तो फिर वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं मिलेगा एक वृत्तित्व तो है तो नहीं मिलेगा और अभी के रहा है कि ये हम उभय भाव लेंगे उभय भाव जैसे समूहालंबन अभाव कहेंगे दो पदार्थ तो जैसे घट पट वहां भी घट है पट नहीं है तो होने पर भी कहा जा सकता है कि घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव है घट है वहाँ क्यों कहता है कि घट पटऊ ये उभय नहीं है तो जहाँ उभय नहीं है कहा जाएगा वहाँ घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव पटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हो उभय आवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव घट है होने पर भी ये कहा जा सकता है तो ये न्यायिक का ये उनका अर्थात ये समूहालंबन वो मानते हैं कि ज्ञान ज्ञान का विषय दो होगा इसी प्रकार के अभाव ज्ञान का विषय दो हो, हो रहा है मतलब उभय तो हो रहा है और उनका इस प्रकार सिद्धांत है तो अभी वहाँ वंधित्व मतलब ये वृत्तित्व है बन्ही में बन्ही में वृत्तित्व है किंतु बन्ही में ज्लत्व नहीं है तो वृत्तित्व होने पर भी वृतित्व ज्लत्व उभय हो गया उभय अभाव होने से उसका प्रतियोगिता का अवच्छेद वृत्ति तत्व भी बन गया तो अभी आपको वृत्ति तत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिल गया यद्य वृत्तित्व है घटो होने पर भी घटत्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह देते हैं कहेंगे हम संबंध धर्म सब बता दिया कहते हाँ हम कहते हैं कि समवाय संबंध अवच्छिन्न घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव भूतल में है घटवा है फिर भी कहते हैं क्यों कहते हैं घटपट उभ अभाव है तो इस प्रकार की दोष दिखाएगा खोने पर भी उसका अभाव समवाय संबंध न घट है तो हम कह देंगे स्वयं संबंध से नहीं है रक्त घट है तो हम कहते श्याम घट नहीं है तो हम सारे पदार्थों का निराकरण करने पर भी वह अभाव को लेकर के फिर दिखा देगा अभाव है तो इसलिए आपको फिर लक्षण में जोड़ना पड़ेगा धर्म तो अवच्छेद एक ही होना चाहिए अलग नहीं होना चाहिए तो इतर धर्म अनवच्छिन्न ये जोड़ेंगे तो इतर धर्म अनविन्न जोड़ने का तात्पर्य है कि आप उभया भाव नहीं दिखाना चाहिए तो, तो दिखा कह सकते।, दिखा सकते थे वहा जाम हो रहा है ना बुद्धि वहां तो ऐसे ही दो दो करके चार हो गया वैदिक करण्य लेके पांच हो गया तो आगे दिखा रहे हैं और यहाँ तो उसको दिखाई भी नहीं है यहाँ पदक यहां मतलब न्याय विधि में दिखाई ही नहीं है वो आगे ये विचार देते हैं, यहां तो नहीं विचार आगे देखेंगे हाँ ये परामर्श का लक्षण क्या था व्याप्ति तो विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अभी व्याप्ति का लक्षण हो गया विचार हो गया अगे पक्ष धर्मता क्या कहेंगे तो उसके लिए आगे कहते हैं चौरानवे पृष्ठ नौ चार व्याप्य ये व्याप्य कौन है मतलब यहाँ जो पर्वत हो बनीमान धूमात तो व्याप्य कौन है धूम धूम से पर्वतादिवृत्तित्व ये हो गया पक्ष धर्मता धूम हो जाएगा पक्ष धर्म क्योंकि धूम हो जाएगा वृत्ति पर्वत पर्वतादिवृत्ति वृत्ति में समास कैसे कहेंगे हो।, तो हो गया पर्वतादिवृत्ति तो अभी धूम हो गया पर्वतादिवृत्ति व्याप्य पर्वतादिवृत्तित्वी हटाने से व्याप्य पर्वतादि वृत्ति वृत्ति से पक्ष पक्षधर्मता तो वहाँ भी ष्टी हटाने से व्याप्य पक्ष तो व्याप्य जो कि पर्वतादि वृत्ति जो कि पक्षधर्म है तो ये जो अभी व्याप्य में पर्वतादिवृत्तित्व आ गया यही उसका पक्षधर्मता है व्याप्य पक्षधर्मता किम कहते हैं पर्वत आदि वृतित्व पर्वत आदि पक्ष व्याप्य पक्ष धर्मता क्या है कहते हैं पक्ष वृतित्व पक्ष में रहना यही उसका धर्मता है <दल्णत्तरी आग़े> धर्म से आप मतलब कहीं जाति लिया जाएगा कहीं गुण लिया जाएगा कहीं क्रिया लिया जाएगा कहीं एक ये तीनों नहीं है आकाश में जैसे आकाशत्व उसका धर्म है वो ना जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना कुछ नहीं वो एक पदार्थ है कि जो कि उसमें हम रखते हैं चाहे कल्पित तो हो विचार के लिए अथवा कोई वृत्ति नियामक को संबंध से रहे कुछ भी हो धर्म आप किसी को कह सकते हैं ये सब विचार में कहेंगे नहीं नहीं नहीं विहित तो कर्म धर्म ये धर्म ये नहीं है वो है तो यहाँ पक्ष का धर्म पक्ष का धर्म पक्ष तो होगा पक्ष का धर्म साध्य होगा वो सभी धर्म है ये भी ये तो भी पक्ष का धर्म है जो रहेगा उसको धर्म कह देंगे था। था ये। ये का क्या अर्थ है धातु है वही विद्यमानता धर्मता पदस्य जो धर्म हो गया हाँ वहाँ क्या क्या तो धर्मता पदस्य संबंधार्थकवाद अर्थात धर्म में धर्मता रहेगा तो ये जो धर्म में धर्मता रहा ये धर्मता क्या चीज है कहते हैं धर्म में संबंध होता है भूतल में घट है घट भूतल का धर्म हो गया घट में धर्मता आया ये घट में धर्मता क्या है कहते संयोग घट्ट में संयोग है तो यही जो संयोग है वही उसका धर्म था तो अभी यहाँ कहते हैं कि पर्वत आदि वृत्तित्व ये वृत्तित्व क्या है कहते हैं यही संबंध पर्वत आदि में रहने वाले में एक धर्म भूतल में रहने वाला घट में एक धर्म वो क्या है कहते हैं यही संयोग अर्थात तो वो संबंध को ही कह दिया वृत्तित्व कहने से वो संबंध ही है संबंध नहीं होगा तो धर्म नहीं बन पाएगा या हम कहेंगे कि वृक्ष से ऊपर ही श्यन तो उड़ रहा है अभी उसके ऊपर बैठा नहीं कहें फिर भी वो वृक्ष का धर्म कैसे कहेंगे आप उस वृक्ष को दूसरे वृक्ष से अलग कर सकते हैं आप कहसे तो यश्य वृक्ष से ऊपर श्यन तम पश्य तू तो उस वृक्ष का देखिए हम धर्म मान ली यद्यूपर अभी बैठा नहीं है तो इसी प्रकार अर्थात उसी को बताएगा दूसरे से भिन्न करके बताएगा तो ये अर्थात तो संयोग संबंध को लिया जा सकता है आगे स्वार्थम स्वस्मे इदम स्वार अथवा स्वस्थ प्रयोजन यस्मात्ति स्वार्थम ये पदकृत्य में दिया है स्वस्य प्रयोजनम यस्मात आगे दक्षिण तो पार्श्व में प्रथम पंक्ति में दिया ना स्वय प्रयोजनम यस्मा hmm. पदकृत्य में इस प्रकार की होता है नहीं तो आप चतुर्थी करते हैं स्वस्मयी अयम अथवा इदम् स्वास्थम ये भी हो जाएगा हनुमान विभजते भजते स्वाथम परार्थमित दो प्रकार की हो गया अच्छा आगे पढ़िए <क्यों थी। सछथ shortened> तत्र तत्र इति यूमस तहान श्राधुव्याृतसमीप गिहान पर्वते धूम पशन व्याति स्मरती यूमस तदन ब्याूमान अं पर्वत जानम उत्पद्य है अये लिंग परमर्श की उच्य है तस्वीर स्वय अनुमित हे हे है हेतु में तथा ही उसको दिखाते हैं कैसे स्वार्थ अनुमान होता है स्वयं एवं भू दर्शन भूयो बारंबार यत्र यूमस यत्र तत्र तत्र अग्नि रीति भूयो दर्शन का ये स्वरूप दिखा दिए कैसे भूयो दर्शन बार बार हुआ उसको कहते हैं यत्र यत्र धूमस तत्र, तत्र अग्नि रीति महान साधो व्याप्तिम गृहत्व गृहित धातु क्या है ग्रह उपादन है तो प्रत्यय हो गया जी। तो ये दीर्घिकार ग्रह धातु सेठ है सेट है तो आ, तो आपको ईट हो जाएगा तो होना चाहिए इसको दीर्घ हो गया ये वो तो कोई इत्यादि होना, होना चाहिए और ये हल् घो आकार को यही करेगा जहाती इत्यादि में यह है ग्रहो ना खाली दीर्घो अलिटी ग्रह अलिटी ग्रह दीर्घो अलिटी ग्रह अलिटी अच्छा लेट भिन्न में ग्रह के पर में ग्रह व पंचमी ग्रह के पर में लिट को छोड़ करके दीर्घ हो जाएगा और धातु है ग्रह उसको गृह कैसे हो गया गृहित और भी एक सूत्र लगेगा क्योंकि सेठ त्वा नक्वा एक सूत्र है ना नक्वा नक्वा सेट उसका वृत्ति है सेट त्वा किन्न त्वा अगर सेट हो जाएगा तो कितने होगा तो कितने होगा तो फिर संप्रसारण नहीं होगा ना चाहिए क्योंकि सेठ तो हो गया तो यहाँ के संप्रसारण तो होता है रुद्र विद ग्रही स्वीपी प्रत करेगा कित कित होने होने पर पर भी कित पर भी इतने निषेध निषेध करता है कि आपको तो निषेध करेगा करने पर ये फिर कित कर देगा रुद्र विद ग्रही स्वी प्र कितने आगे व्याप्तिम गृहीत पर्वत समीप गत तदते चौ संधिहान पर्वत ग अग्नि में संदेह हुआ तो किंतु पर्वते धूमम पश्यन पश्यन में क्या वृत्ति हुआ व्याप्ति स्मरती व्याप्ति का स्मरण करता है यत्र हैदी यत। है तो संधि समुपस पूर्व दिह धातु आगे सानच का दिह अदादिगण है इसलिए अधिप्रवृत्ति प्रवृत्ति पे सप सपायेगा फिर सबका लुक हो जाएगा दिहा न मिल जाएगा संदिहान व्याप्ति यत्र यूमस यत्र तत्र अग्नि रीति तद अनम बन्हि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत बन्हि व्याप्य धूमवान इसमें समास कैसे कहेंगे व्याप्य व्याप्य बनिना व्याप्य बी चलेगा इसके बीच में है। आगे मथुप हो गया बन्ही व्याप्य धूम वन अयम पर्वत इत ज्ञान उत्पद्य अयम एवं लिंग परामर्श इति उच्यते। इसी को लिंग परामर्श कहा जाता है लिंग से परामर्श तो लिंग से ये लिंग को तृतीय लिंग कहते हैं तो प्रथम लिंग हो गया जो महानुस में व्याप्ति ग्रहण किया था द्वितीय लिंग हो गया जो पर्वत में देखता है और तृतीय लिंग हो गया व्याप्ति विशिष्ट होने के बाद ये पदकृति में आगे पृष्ठा में कहेंगे पर्वतो तस्मात्वतो बन्यमान ज्ञान ये ज्ञान हो गया अनुमित उत्पद्यतेद स्वार्थ अनुमान स्वार्थ अनुमान इसको स्वार्थ अनुमान क्यों कहते हैं तो वहाँ कहते हैं आगे पढ़िए न्याय अप्रयुज न्याय हो गया पंचाव वाक्य वा पंचाव वाक्य अप्रयोग हो करके जहाँ अनुमान होगा उसको कहेंगे स्वार्थानुमान स्वार्थानुमान तो, में विग्रह दे दिया में अर्थ अर्थात अर्था अर्था अर्था प्रयोजनम यस्मा विग्रह हो गया स्वस्थ अर्थो हो यस्मा अर्थ शब्द का अर्थ लिख दे प्रयोजनम तद स्वा प्रयोजनम च स्वस्थ अनुमेय प्रतिपत्ति स्वस्थ okay. प्रयोजनम ये स्व प्रयोजन न न यहाँ तो स्वस्थ प्रयोजनम यस्मात्म मूल विग्रह हो गया स्वस्थ अर्थो यस्मात् अर्थ शब्द का अर्थ कह तो प्रयोजनम्म प्रयोजनम क्या है कहते हैं स्व अनुमेय प्रतिपत्ति अनुमेय वनी बनि का ज्ञान यही प्रयोजन हुआ और लिंग कहते हैं उसका विग्रह देते हैं व्याप्ति बलन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम ये विग्रह याद रखना है लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम यहाँ व्याप्ति बलैन तो लीनम अर्थम गमयति इसको लिंग कहा जाता है आगे आगे पढ़िए मूल में अर्थो तो स्वार, तो तो यस्मा है अनुमान अनुमान तद अनुमानम स्वार्थम स्वयं को अनुमिति होने के लिए जो अनुमान, ज्ञान से उस अनुमान को कहेंगे स्वार्थानुमान अनुमान क्या चीज है वो स्वयं परामर्श ज्ञान है वो भी ज्ञान है किन्तु होगा अनुमेय का ज्ञान जिसको हम अनुमिति कहेंगे अनुमेय का ज्ञान को कहा जाएगा अनुमिति अनुमिति एक ज्ञान है अनुमेय वो पदार्थ है बनी हो गया अनुमेय और अनुमिति हो गया उसका जो ज्ञान होगा पर्वतोनीमान जो ज्ञान होगा और होगा कहाँ से अनुमान से तो अनुमान हो गया है परामर्श वाक्य तो ये परामर्श वाक्य अभी हो गया ये स्वार्थ अनुमान तो स्वस्य प्रतिपत्ति अनुमति हो गया स्वस्य स्वस्य अनुमित हो जाएगा अनुमेय प्रतिपत्ति यही हो गया अनुमिति तो बनी मान यथा यथा तथा तस्मत तथा तस्मत अनेन ूमा पंचाक्य प्रयजतीन्ध्य धूमवतूमव प्रतिपा परोपिपूमा अनुमा में क्या प्रत्यय हो गया लेपो दवा तो को लेप हो गया अनुमर्क पर प्रतिपत्ति प्रयोजन यक्य प्रयुज्य पंचाववाक्य प्रयोग किया जाता है कर्मण प्रयोग प्रयुज्यत परार्थनुम वो पर उसको कहा जाएगा प्रतिपादक दृष्टान्त वचन दृष्टान ऐसा होना चाहिए जो व्याप्ति का प्रतिपादन कर रहा है यथा महानसम कहने का समय यो यो धूमवान सन्मान यथा महानसम प्रकार की व्याप्ति का प्रतिपादक जो होगा तथा अर्थात बन्नी व्याप्य धूमवान जैसे महान से हुआ इसी प्रकार की पर्वत भी तस्मात तथा क्योंकि बन्नी व्याप्य धूमवान है इसलिए बन्नी मान है इसमें परामर्श वाक्य कौन होगा तथा चय ये परामर्श क्यूँकी उसका वाक्य हो गया बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत तथा का अर्थ ये हो गया व्याप्य बन्य धूमवान पर्वत धूमवान यही परामर्श वाक्य है पदकृत्य में नीचे से तृतीय पंक्ति में दे दिया अयम च पर्वत तथा अर्थात बन्ही व्याप्य धूमवान ये परामर्श वाक्य का आगे तस्मात तस्मात तथा अर्थात बनी व्याप्य धूम तस्मात का अर्थ हो गया तो तथा इसलिए हाँ, आगे पढ़ेंगे इति इति उपनयः उपनय नयती नय समीप नयती नये एरचने नंदीगृहपचादेज लिणी न्यच तो कर्तरी अच करेंगे नी धातु से कर्तरी अच करेंगे तो हो जाएगा नय गुण होकर हो जाएगा तो ऊपर था समीप तो समीपम नयति समीपस्य नय इस प्रकार होगा कि समीपम नयति होने से कर्मण हो जाएगा नाय हो जाएगा कि समीपम आप कर्म कह दिए ना तो समीपम न यते जैसे घटम करोती कहने से घटक कार हो जाएगा तो गंगाम धरोती कहने से गंगा धार हो जाएगा इसलिए पहले आपको धरती धरो करना पड़ता है फिर आगे ष्ठी करेंगे तो प्रतिकर्मणों कृति तो गंगा धरो को आप कृदंत बना दिए इसलिए उसका योग में जो कर्म है उसको ष्ठी हो जाएगा गंगा याहा कहेंगे अगर गंगाम धरती कह देंगे तो फिर कर्म उपपद रहने पर ऑन करना पड़ेगा कर्मणी अण्ड जैसे कुंभ कार हो जाता है तो अगर आपको कुंभ कर बनाना है तब तो करोति इति कर पहले पचादी अच करके बनाना पड़ेगा आगे फिर कुंभस् कर इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे नयति नय करता अर्थ में अच प्रत्यय करेंगे तो फिर आगे समीपस् उपस् नय इस प्रकार कहेंगे समीपस् नय अच्छा अन्य प्रकार भी हो सकता है उपम नियते नियत नियत भी कर सकते हैं नियते करण अर्थ में कर देंगे तो इस प्रकार की होगा वो करता भी है वो, करन भी है। वो लेता है अथवा इसके द्वारा लाया जाता है किस प्रकार का अच्छा तस्मात्ति निगमनम निगमनमति निश्चय न गनम अर्थात अभी अबाधित तो। साध्य विषय का ज्ञान पहले भी कहता था पर्वत तो बधिमान किन्तु तब तो अबाधित तो नहीं था अभी अबाधित तो। निगम कहा तो ना, ना अभी प्रत्यक्ष कहा है अभी तो पर्वत में बंधी नहीं देख रहा है ना प्रत्यक्ष नहीं है किन्तु अभी और संशय नहीं है पहले भी कहता था पर्वत बनीमान और अंतिम में भी कहता है पर्वत बनीमान ये दोनों में अंतर है तो अंतिम में जो कहता है कि अबाधित तो साध्य विषय अब तो निश्चय है पहले किन्तु तो अबाधित तो ऐसा नहीं हुआ था तो संशय था तो संदिग्ध कहता था इसलिए पदकृति में द्वितीय पंक्ति में दिया साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचन प्रतिज्ञा साध्य विशिष्ट निश्चित तो है संदिग्ध है कुछ भी है अभी कुछ निश्चय नहीं है यह हो गया प्रतीक्षा आगे नीचे से द्वितीय पंक्ति में कहते हैं पक्ष साध्य से अबाधितत्व तो प्रतिपादक वचनम निगम <coughs> दोनों वाक्यों का स्वरूप तो एक है पर्वत व्यमान तो किन्तु ये हो गया अबाधितत्व तो प्रतिपादक वचन और प्रथम वो अबाधिक तो नहीं था वो तो संदिग्ध था अच्छा आगे पढ़िए उसी उसी प्रश्न आता चाहे स्वार्थ अनुमिति हो चाहे परार्थ अनुमिति हो लिंग परामर्श दोनों में करण है तस्मात लिंग परामर्श अनुमान क्यूँकी अनुमित है अनुमान तो चाहे अनुमिति स्वार्थ हो परार्थ हो इसमें लिंग परामर्श कर्ण होने से अनुमान हो गया तो लिंग परामर्श को अगर अनुमान कहेंगे तो फिर कर्ण का लक्षण इस मत में क्या होगा कर्ण का दो लक्षण कहेंगे तो परामर्श कर्ण बनेगा व्यापार नहीं है और तो इसलिए इस जब कहेंगे परामर्श करण असाधारण तो। तो कारणम करण नम्ण। नम्ण। नम्ण। नम्ण। इतना हो जाएगा अगर हम व्यापार बहुत असाधारण कारण हम कहेंगे तो किसको फिर मानना पड़ेगा व्याप्ति को मानना पड़ेगा अनुमानम व्याप्ति को अनुमान हम करना पड़ेगा और व्यापार कौन हो जाएगा परामर्श में व्यापार का लक्षण घटेगा कैसे भी है और जन्य है उसका जनक उसका जनक भी है जन्य है है परामर्श परामर्श और जन्य जनक भी इसलिए व्यापार हो जाएगा अच्छा यहाँ पदकृत्य में सौ पृष्ठा में देखिये अनुमित व्याप्ति जन्य अनुमिति उसका जनक हो गया है परामर्श अनुमान मतलब व्याप्ति जन्य हो गया अनुमिति उसका जनक हुआ परामर्श इसलिए परामर्श को व्यापार कहा जाएगा बीच में है। आगे पृष्ठा में प्रथम पंक्ति में ज्ञाय लिंगम अनुमिति करणम लिंग ज्ञा मानम साक्षात तो अभी लट में दिखना चाहिए तभी ये करण बनेगा ऐसे जो वृद्ध लोग कहते हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि यम यज्ञशाला बन्ही मत अतीत धूमांत तो ये तो अभी ज्ञा लिंग नहीं है अति तो धूमत इसलिए कहते हुए ज्ञामान लिंग ये बात ठीक नहीं है ज्ञा मान लिंग होने से अनुमित करण बनेगा वो ये बात नहीं है व्याप्ति अथवा परामर्श ये तो अनुमान कहेंगे ज्ञामान लिंग को आप अनुमिति का करण नहीं करेंगे अभी जाना जा रहा है कर्मणी सान चुआ ज्ञान धत् का विषय किन्तु वर्तमान पर्वत में दिखिता है तो भी कहा जाएगा जा। तीन प्रकार लिंगो के लिंग का जाता है केवल व्यतिरेकी अति पूर्व का धातु है ऋचिर रुदादि गण्य धातु है रिचिर विमोचन तो उसे घय करेंगे तो रे बन जाएगा धातु रिच से घय करेंगे तो रे होगा चोको को करने वाले सूत्र तो को गो तो तो हो गया रे फिर व्यतिरेक बी अति पूर्वक रिच आगे घय तो हो जाएगा व्यतिरेक इति तो, वाव। तो वाव जिसका है उसको कहेंगे फिर आगे व्यतिरेकोल व्यतिरेक अर्थात अन्वय और व्यतिरेक दोनों प्रकार के अर्थात तो अन्वय प्रयोज्य व्याप्ति मत ऐसा पदकृत्य में कहते हैं अन्वय हो जाएगा प्रयोजक अन्वय से भी व्याप्ति मिल जाएगा व्यतिरेक से भी व्याप्ति मिल जाएगा अन्वय हो जाएगा प्रयोजक य अस्थि तत्र ये अन्वय यहाँ प्रयोजक बनेगा तो न व्याप्ति मत व्यतिरेकन भ्यात बन्ही साध्य में धूम जैसे हेतु बनता है यत्र यूम तथा अग्नि यथा महानसम अन्वय व्याप्ति अन्वय का प्रयोजक अन्वय हो गया प्रयोजक व्याप्ति के लिए अन्वयन प्रयोज्य व्याप्ति तत्र बनिर्ना तूमोपी न था महारद्ती व्यतिरिक व्याति तो, तो अन्वय प्रयोजक का, का निर्णय में व्यतिरेक प्रयोजक का, का निर्णय में इसलिए कहा जाता है अन्वय प्रयोज्य व्याति मत पदकृत में ऐसा कहे हैं आगे प्रश्न में देखिए तृतीय पंक्ति में है पदकृत्य में तथा चन्वय प्रयोज्य व्याति मत अन्वय हो गया प्रयोजक उससे प्रयोज्य हो गया व्याप्ति पहले हमको अन्वय पता चला यत्र तत्र उससे प्रयोज्य हो गया व्याप्ति तब हम कहते हैं प्रयोज्य व्याप्ति मत इसी प्रकार की व्यतिरिक प्रयोज्य व्याप्ति मत व्यतिरेक मिला उससे प्रयोज्य हो गया अर्थात व्यतिरिक हो गया प्रयोजक ये नहीं है तो वो नहीं है वो प्रयोजक हुआ ठीक है जी तक ओ शंकरं शंकराचार्यं केशव बाधरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे